केले कु दे डरेसन नाचे कु दे झुमेसन केले कु दे डरेसन नाचे कु दे झुमेसन ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला निजो कर हम काम करे तो हो जाए सब दंग N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तु थे उमंग, उमंग, उमंग, उमंग उमंग में अब प्रस्तु थे कारिक्रम जब मा बीमार पड़ी रे दीपक तुम आ गए जी मास्टर जी पिछले 3 दिन स्कूल नहीं आए क्या बात थी मास्टर जी मेरी मां की तबीयत खराब हो गई थी ओह क्या हो गया था उन्हें मां को दस्त और उल्टीयां हो गई थी मास्टर जी इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ पाया क्यों वो तुम्हारे घर में पिताजी और तुम्हारी बड़ी बहन भी तो हैं वो दोनों किसी जरूरी काम से शहर गए हुए थे अच्छा तो क्या तुम घर में मां के पास अकेले ही थे जी पर जब मां बीमार हुई तो पड़ोसियों को मदद के लिए बुला लिया था अच्छा लेकिन मां की तबीयत कैसे खराब हुई मैं उस रात आराम से सो रहा था कि अचानक मां की आवाज सुनाई दी आ तुमको अरे अरे ना जाने क्या गड़बड़ हो गई बेटा तीन चार बार दस्त और उल्टीयां हो गई मेरी तो मेरे तो हालत ही खराब हो गई है बेटा अरे मां तुम्हारी हालत तो ठीक नहीं लग रही चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं नहीं बेटा इस समय डॉक्टर कहां मिलेगा सुबह जाएंगे डॉक्टर के पास नहीं मां सुबह तक तुम्हारी हालत और भी खराब हो जाएगी मैं माला मौसी को बुलाकर लाता हूं तुम्हें डॉक्टर राधे श्याम के घर ले जाएंगे वो बहुत अच्छे हैं अच्छा तुम फिर मां को डॉक्टर के पास ले गए हाँ मास्टर जी ना केवल ले कर गया बलकि डॉक्टर से दवा भोजन परहेज आधी सब समझ कर आया अच्छा फिर क्या हुआ बेटा फिर हर रोस मैं मा को दवाई देता अच्छो मा समय हो गया है दवाई पीलो अरे बेटा कितना ध्यान रखते हो तुम मेरा मां तुम्हारे सिरहाने एक गिलास शिकंजी बनाकर रख दी है पी लेना मैं तुम्हारे खाने के लिए खिचड़ी बनाता हूं अरे अरे बेटा तू कहां बनाएगा सरह तबीयत संभल जाए तो मैं खुद ही उठकर बना लूंगी नहीं मां जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम बिस्तर से नहीं उठोगी पर बेटा वो और हां डॉक्टर ने कहा है तुम्हें पानी लस्सी शिकंजी मठ्ठा छाछ चावल कामांड आदि खूब लेना है ताकि उल्टी और दस्त से तुम्हारे शरीर में जो पानी की कमी हो गई है वो पूरी हो जाए मालूम है रे तू बड़ा समझदार हो गया है हां बेटा ये शिकंजी में थोड़ा नमक तो डाल दिया है ना हां मां थोड़ा सा नमक और चीनी भी शाबाश बेटे लोमा यह तौलिया गीला करके लाया हूं इससे सारा शरीर पोंछ लो और तुम्हारे लिए धुले हुए कपड़े भी रख दिए हैं अच्छा कपड़े बदल लेना इससे ताज़ा महसूस करोगी तुझे इतनी सारी बातें किसने सिखा दी रे कहां ना डॉक्टर से सब कुछ समझकर आया हूं और जब मैं बीमार पड़ता हूं हुँ? तो तुम भी तो मेरी ऐसी ही देखभाल करती हो अच्छा अच्छा बहुत सयाना हो गया है तू लो इतनी देर में मैंने तुम्हारे बिस्तर की चादर भी बदल दी अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा कल ही तो चादर बदली थी मां बीमार होने पर ज्यादा सफाई की जरूरत होती है लो अब साफ-सुथरे बिस्तर पर आराम से लेट जाओ <laughs> मैं खिचड़ी लेकर आता हूं अच्छा बेटा दीपू आज तुम स्कूल चले जाओ 3 दिन से तुम स्कूल नहीं गए नहीं मां जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं स्कूल नहीं जाऊंगा अरे बेटा अब मैं बिल्कुल ठीक हूं डॉक्टर साहब कह रहे थे ठीक होने के बाद भी भोजन पानी का ध्यान रखना पानी खूब पिलाते रहना खाने के लिए हल्की चीजें देना हरी सब्जी खूब खिलाना और समय पर दवाई भी देते रहना अच्छा अच्छा मुझे सब मालूम है और जो नहीं मालूम था वो अब तुमसे जान गई हूं पिछले 3 दिन से यही रट लगाए हो अरे बेटा कुछ और रह गया हो तो वो भी बता दे हां मां डॉक्टर ने कहा था जब मां अच्छी हो जाए तो उन्हें पौष्टिक भोजन देना ताकि कमजोरी दूर हो जाए <laughs> अच्छा मेरे छोटे डॉक्टर मैं सब समझ गई <laughs> दीपक तुमने तो सच मुझ बहुत अच्छा किया जानते हो उल्टी और दस्त अधिक हो जाएं समय पर इलाज नहीं किया जाए और सही देख भाल ना हो तो कई बार मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है हाँ मा भी यही कहती है <laughs> दीपक तुम सच मुझ बहुत अच्छे बच्चे हो शबाश जब मां बीमार पड़ी